ओशो गच्छामि ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक सोला समाधि है द्वार सुबह जब मैं भवन से निकलता था तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या इस समय में केवल ज्ञान संभव है मैंने उनसे कहा संभव है वे प्रश्न पूछे हैं कि अगर केवल ज्ञान इस समय संभव है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि वे कौन सा प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं अगर वे केवल ज्ञान का अर्थ ये समझे हों कि दूसरा क्या प्रश्न पूछना चाहता है ये बता दिया जाए तो वे बड़ी गलती में वे किसी मदारी से भी धोखा खा जाएंगे वे सड़क पर किसी दो पैसे में खेल दिखाने वाले से भी धोखा खा जाएंगे वो तो दो, दो पैसे का खेल दिखाने वाला बता सकता है कि आपके मन के भीतर क्या है और अगर कभी कोई केवल ज्ञानी भी इसके लिए राज्य हो जाए तो वो केवल ज्ञानी नहीं होगा केवल ज्ञान का ये मतलब नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको बता दिया जाए आप केवल ज्ञान का अर्थ ही नहीं समझे केवल ज्ञान का अर्थ है चेतना की वो स्थिति जहां कोई ज्ञे नहीं रह जाता जहां कोई ज्ञाता नहीं रह जाता मात्र ज्ञान की शक्ति पर रह जाती केवल ज्ञान शब्द से ही वो प्रगट है जहां केवल ज्ञान मात्र रह जाता है अभी जब भी हम कुछ जानते हैं तो जानने में तीन चीजें होती हैं जानने वाला होता है वो ज्ञाता होता है जिसको जानते हैं वो होता है वो गेय होता है और इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो ज्ञान होता है तो ज्ञान जो है ज्ञाता और गेय से दबा रहता है उनसे बंधा रहता है केवल ज्ञान का अर्थ है कि गेय विलीन हो जाए ऑब्जेक्ट विलीन हो जाए और अगर गे विलीन हो जाएगा तो फिर ज्ञाता कहां रहेगा वो तो गेह से बना हुआ था जब गे विलीन हो जाएगा तो ज्ञाता विलीन हो जाएगा तब क्या शेष रह जाएगा तब मात्र ज्ञान शेष रह जाएगा उस ज्ञान की घड़ी में मुक्ति का बोध होता है और स्वतंत्रता का बोध होता है तो केवल ज्ञान का अर्थ शुद्ध ज्ञान को अनुभव कर लेना जिसको मैंने समाध कहा है वो शुद्ध ज्ञान का अनुभव है ये अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग शब्द हैं जिसे पतंजलि ने समाधि कहा है उसे जैनों ने केवल ज्ञान कहा है उसे बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है केवल ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपके सिर में क्या चल रहा है उसे बता दें वो तो बहुत आकांक्षी बात है वो तो साधन सी टेलीपैथी है वो तो थॉट रीडिंग है उसका केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है और अगर आप उत्सुखी हो जानने को कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि आपके बगल के आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसे आप जान सकते हैं मैं तो नहीं बताऊंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि आप जान सकें कि दूसरे दिमाग में क्या चल रहा है वो ज्यादा आसान होगा मैंने आपको पीछे जो भी संकल्प का प्रयोग कहा तो सारी श्वास को बाहर फेंक दें और क्षण रुक जाए श्वास ना ले आप घर लौट के दो चार दिन किसी छोटे बच्चे पे प्रयोग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दें उस बच्चे को सामने बिठा लें। और जब भीतर न रह जाए तब पूरे जोर से संकल्प करें और ये आख बंद करके देखने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उस बच्चे को कह दें कि कोई छोटी चीज तुम सोचना कोई फूल का नाम सोचना उसको बताए ना उससे कोई फूल का नाम सोचना है और आंख बंद करके श्वास को बाहर फेंक के आप ये संकल्प प्रदान करें कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है आप दो तीन दिन में जानना शुरू कर देंगे अगर आपने एक शब्द भी जान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर के जाने जा सकते हैं वो लंबी प्रक्रिया है लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि आप केवल ज्ञानी हो गए इससे केवल ज्ञान का कोई मतलब नहीं है ये मन पर्याय ज्ञान है दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसे पढ़ लेना और इसके लिए धार्मिक होने की भी कोई जरूरत नहीं है और साधु होने की भी कोई जरूरत नहीं पश्चिम में काफी जोर से काम चला हुआ है, और बनी है। जो टेलीपैथी पर और था पर काम कर रही है और सब वैज्ञानिक रूप से सब नियम बनाए जा रहे हैं सौ पचास वर्षो में हर डॉक्टर उसका प्रयोग करेगा हर शिक्षक उसका प्रयोग करेगा हर दुकानदार उसका प्रयोग कर सकेगा कि ग्राहक क्या पसंद करेगा इसको जान सकेगा और उस सबका शोषण में उपयोग होगा और वो केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं वो केवल टेक्निक है वो अभी टेक्निक अधिक लोगों को ज्ञात नहीं इसलिए आपको ऐसा मालूम होता है थोड़ा प्रयोग करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कुछ समझ में आ सकता है और उसे केवल ज्ञान नहीं है केवल ज्ञान बड़ी दूर की बात है केवल ज्ञान का तो मतलब शुद्ध ज्ञान की चरम स्थिति को अनुभव कर लेना उस तो अवस्था में अमृत का हो जिसे मैंने सच्चिदानंद कहा उसका बोध होता है पूछा कि क्या समाधि के सिवा क्या परमात्मा का मिलन संभव है नहीं संभव है समाधि तो केवल द्वार है जिसे कोई कहे कि क्या बिना द्वार के इस मकान के अंदर आना संभव है तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे नहीं संभव है और अगर वो कहीं से दीवार तोड़ के भी आ जाए तो हम कहेंगे वो द्वार हो गया सवाल क्या है अगर हम कहें कि इस मकान में द्वार से आए सिवा कोई रास्ता नहीं है और वो किसी दीवार को तोड़ के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे वो रास्ता हो गए वो द्वार हो गया लेकिन इस मकान में बिना द्वार के आना संभव नहीं किसी भी भाती द्वार से आएंगे समझदार होंगे तो सीधे चले आएंगे ना समझ होंगे कहीं दीवार तोड़ेंगे समाधि के बिना कोई रास्ता नहीं है है परमात्मा के प्रति सत्य के प्रति और बिना द्वार के मैं नहीं समझता कैसे जाएंगे तो बिना द्वार के कभी कोई कहीं नहीं गया है इसे स्मरण रखें ऐसा न सोचें कि बिना समाधि के भी संभव हो जाएगा मन हमारा ऐसा होता है कि और भी कोई सस्ता रास्ता होस्ता हो, हो जिसमें चलना ही ना पड़े लेकिन सब रास्तों पर चलना होता है चलने का मतलब ही तब बे रास्ते होते हैं फिर तो हम चाहते हैं ऐसा द्वार हो जिसमें प्रवेश भी न करना पड़े और पहुंच जाए तो ऐसा कोई द्वार नहीं होता जिसमें प्रवेश बिना किए पर तो हमारे मन की कमजोरियां है बहुत और हमारे मन की कमजोरियां यह है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते और कुछ पाना चाहते हैं। विशेषतः परमात्मा के संबंध में तो हमारी धारणा यही है कि अगर वो बिना किए मिल जाए तो विचारनीय है बल्कि हो सकता है कि अगर कोई आपको बिना किए भी दैनिक को राज्य हो जाए तो भी आप विचार करें कि लेना या नहीं लेना एक बार ऐसा हुआ वहां श्रीलंका में एक साथ रोज मोक्ष की और निर्वाण की और समाधि की बातें करता कुछ लोग उसे वर्षों से सुनते थे एक आदमी ने एकदम खड़े होकर पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं आपको इतने लोग इतने ढंग से सुनते हैं इनमें से किसका निर्वाण हुआ और किसकी समाधि हुई उस साधु ने कहा तुम्हारा विचार है तो आज ही समाधि हो जाए राजी हो अगर तुम राजी हो तो आज ये मेरा प्रश्न है कि तुम्हें समाधि लगवा दूंगा तो आदमी बोला आज उसने का थोड़ा विचार करें क्योंकि आज ही उसने का थोड़ा विचार करें मैं फिर आके आपको बताऊं आपसे भी कोई कहे कि मैं आज ही इसी वक्त आपको परमात्मा से मिला सकता हूँ तो मैं नहीं समझता कि आपका दिल एकदम से कहेगा हाँ आपका दिल बहुत सोच विचार करने लगेगा मैं आपसे कह रहा हूं। आपका दिल बहुत सोच विचार करने लगा की मिलना या नहीं मिलना मुफ्त में भी परमात्मा मिले तो भी हम विचार करेंगे तो कीमत दे तो देने में विचार करना बहुत स्वाभाविक है मन यही होता है कि मुफ्त में मिल जाए हम मुफ्त में उस चीज को पाना चाहते हैं जिसका हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है यानी हम निर्मूल्य उसे पाना चाहते हैं जिसका हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है मूल्य से हम उसे पाना चाहते हैं जिसका हमारे मन में मूल्य है अगर परमात्मा के प्रति थोड़ा भी ख्याल पैदा होगा तो आप पाएंगे कि आप अपना शब्द देने को राजी है अपना शब्द देने को राजी है और सब दे के अगर उसकी झलक मिलती है तो लेने को राजी हो जाएगी ये जो पूछा है कि समाधि के बिना हो सकता है नहीं हो सकता है श्रम के बिना नहीं हो सकता है अब व्यवसाय के बिना नहीं हो सकता है आपके पूरे संकल्प और साधना के बिना नहीं हो सकता है लेकिन इस तरह के जो कमजोर लोग हैं वे कमजोर लोग कुछ समझदार लोगों को शोषण का मौका देते हैं सारी दुनिया में एक तरह का रिलीजियस एक्सप्लेनेशन चलता है एक तरह का धार्मिक शोषण चलता है क्योंकि आप बिना कुछ किए पाना चाहते हैं इसलिए लोग खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं हमारी कृपा से मिल जाएगा हमें पूजो हमारे पैर पढ़ो हमारा नाम स्मरण करो हम पे श्रद्धा रखो मिल जाएगा और जो कमजोर लोग हैं वो इस वजह से उनकी श्रद्धा करते हैं और पैर छूते हैं और जीवन गवाते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा ये सिर्फ एक शोषण है ये सिर्फ एक शोषण है कोई गुरु परमात्मा नहीं दे सकता परमात्मा तक जाने का मार्ग दे सकता है लेकिन मार्ग पर तो खुद चलना होता है कोई गुरु आपके लिए नहीं चल सकता है इस दुनिया में कोई आदमी किसी दूसरे के लिए नहीं चल सकता है अपने पैर ही चलाते हैं अपने तैरों पे चलना होता है और अगर कोई कहता हो और ऐसे कहने वाले अनेक हैं जो कहते हैं हम एक बात आपसे मांगते हैं हम तो श्रद्धा करो और सब हम कर देंगे वे आपका शोषण कर रहे हैं और आप क्योंकि कमजोर हैं आप शोषण का मौका देते हैं दुनिया में जितने धार्मिक पाखंड चलते हैं उसका कारण पाखंडी कम है, आपकी कमजोरी हैं आपकी कमजोरियां ज्यादा है अगर आप कमजोर ना हो तो दुनिया में कोई धार्मिक पाखंड खड़ा नहीं होगा क्योंकि अगर कोई आदमी थोड़ा भी पुरुषार्थमान है अगर थोड़ा भी उसे अपने जीवन का गौरव और गरिमा है और कोई उससे कहेगा कि मैं अपनी कृपा से तुमको परमात्मा दिला देता हूँ वो कहेगा क्षमा करें इससे बड़ा मेरा और क्या अपमान हो सकता है वो कहेगा क्षमा करें इससे बड़ा मेरा और क्या अपमान हो सकता है कि परमात्मा में आपकी कृपा से पाऊ और जो दूसरे की कृपा से मिले क्या वो दूसरे की नाराजगी से छीनने लिया जा सकता है क्या जो दूसरे की कृपा से मिलेगा वो दूसरे की नाराजगी से छीन जा सकता है जो कृपा से मिलता है वो कृपा के हटने से छीन भी सकता है वो सिर्फ धोखा होगा जो परमात्मा मिले और छीन लिया जाए और जिसे कोई दूसरा दे सके कोई दुनिया में किसी दूसरे को सत्य और परमात्मा नहीं दे सकता है अपने ही, ही साधना से उसे पाना होता है इसलिए क्षण भर को भी रत्ती भर को भी मन में कभी ये ख्याल न देना ये कमजोरी घातक साबित होती है और इस कमजोरी की वजह से आप तो टूटते हैं आप पाखंड को धोखों को झूठी गुरदमो को फैलने का मौका देते वे आसक्त हैं उनका कोई मूल्य नहीं है और वे घातक हैं और विषात हैं। एक प्रश्न है कि अहंकार की शक्ति को किसमें परिणित किया जाए मैंने पीछे आपको बताया कि अगर क्रोध की शक्ति पैदा हो तो उसे हम सम परिवर्तित कर सकते हैं सृजनात्मक रूप से मैंने आपको ये भी बताया कि अगर सेक्स की शक्ति है वो भी सम परिवर्तित की जा सकती है अहंकार उस अर्थों में शक्ति नहीं है जिस अर्थों में क्रोध सेक्स लोभ इत्यादि शक्तियां हैं अहंकार उस अर्थों में शक्ति नहीं है क्रोध कभी पैदा होता है सेक्स का भाव भी कभी प्रबल होता है लोभ भी कभी चेतना को पकड़ता है अहंकार कभी नहीं जब तक समाज में उत्पन्न ना हो सदा आपके साथ होता है वो शक्ति नहीं है वो आपकी स्थिति है इसे समझो परसो अहंकार शक्ति नहीं है वो आपकी स्थिति है वो कभी पैदा नहीं होता वो है आपके साथ वो आपके सब कामों के पीछे खड़ा हुआ है वो आपकी स्थिति है उसके कारण बहुत सी चीजें पैदा होती है लेकिन वो पैदा नहीं होता अहंकार के कारण सोश पैदा हो सकता है अगर आप अहंकारी हैं तो आप ज्यादा क्रोधी होंगे अगर आप अहंकारी हैं तो आप ज्यादा यश लोलुप होंगे लोभी होंगे पद लोलुप होंगे अगर आप अहंकारी हैं तो ये सारी बातें आप में पैदा होंगी अहंकार के कारण ये शक्तियां पैदा होंगी आपके भीतर लेकिन अहंकार आपकी चित्त की एक स्थिति है और जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार होता है और जब ज्ञान आता है तो अहंकार विलीन हो जाता है और उसकी जगह आत्मा का दर्शन होता है अहंकार आत्मा को घेरे हुए एक आख पर्दा है आत्मा को घेरे हुए अहंकार एक पर्दा है वो शक्ति नहीं है अज्ञान है उसके द्वारा बहुत सी शक्तियां पैदा होती हैं उस अज्ञान के द्वारा और अगर उनका हम विनाशात्मा का उपयोग करें अहंकार तो की स्थिति और मजबूत होती चली जाती है और अगर उन पैदा हुई शक्तियों का हम सृजनात्मक को क्रिएटिव उपयोग करें अहंकार की स्थिति क्षेत्र होती चली जाती है अगर सारी पैदा की हुई शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग हो तो एक दिन अहंकार विलीन हो जाता है और जब अहंकार का धुआं विलीन हो जाता है तो नीचे पता चलता है आत्मा की लो है अहंकार का धुआं घेरे हुए आत्मा की लॉ जब निर्धन होता है चित्त, सारा दुआ अहंकार का दूर होता है जब मैं भाव की सारी परतें दूर हो जाती है स्मरण भी नहीं आता कि मैं भी हूं तब गहराई में उपलब्धि होती है। रामकृष्ण कहा करते थे एक बार ऐसा हुआ एक नमक का पुतला समुद्र के किनारे एक मेले में गया एक मेला लगा और एक नमक का पुतला मेले को देखने समुद्र के किनारे गया समुद्र के किनारे उसने देखा बड़ा आठा है सागर है कोई रास्ते में पूछने लगा कितना गहरा होगा उस पुतले ने कहा कि मैं अभी खोज के आता हूँ और, और बहुत वर्ष बीते वो पुतला अब तक वापिस नहीं लौटा है उसने कहा खोज के आता हूँ लेकिन नमक का पुतला था और सागर में कूनते ही नमक पिघल गया और विलीन हो गया और वो सागर की तलहटी को नहीं पा सका वो जो मैं खोजने निकला था परमात्मा को या सागर की गहराई को वो खोजने में विलीन हो जाता है वो केवल नमक का पुतला है वो कोई शक्ति नहीं है अगर आप परमात्मा को खोजने निकले हैं तो जब आप खोजने निकलते हैं तब तो यही ख्याल होता है कि मैं परमात्मा को खोजने निकल रहा हूँ लेकिन जब जैसे जैसे आप प्रवेश करते हैं पाते परमात्मा तो नहीं मिल रहा मैं विलीन होता चला जा रहा है एक घड़ी आती है जब मैं बिल्कुल शून्य होता है तब आप पाते हैं कि परमात्मा मिल गया इसका मतलब यह हुआ कि मैं को कभी परमात्मा का मिलन नहीं होगा जब मैं नहीं होगा तो परमात्मा मिलेगा और जब तक मैं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसलिए कभी ने कहा है प्रेम गली अतिशाह में दो न समा कि प्रेम की गली बहुत सक्रिय है उसमें दो नहीं बन सकते या तो तुम बन सकते हो या परमात्मा बन सकता है और जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं बन सकता और जहां तुम विलीन हो गए तब परमात्मा है ये जो हमारा अहंकार है ये केवल हमारा अज्ञान है इस अज्ञान के कारण हमारे जीवन की बहुत सी शक्तियों का दुरुपयोग होता है अगर हम उनका सदुपयोग करें तो अहंकार को पोषण नहीं मिलेगा और अहंकार धीरे धीरे क्षेत्र हो जाए तो जिसको मैंने जीवन शुद्धि के लिए तीन प्रयोग कहे हैं अगर वे तीन प्रयोग चले शरीर शुद्धि का विचार शुद्धि का और भाव शुद्धि का उन तीनों प्रयोगों को करते करते पता चलेगा अहंकार विलीन हो गया क्रोध विलीन नहीं होगा इस अर्थों में अहंकार विलीन हो जाएगा क्रोध की शक्ति नए रूपों में मौजूद रहेगी अहंकार की कोई शक्ति मौजूद नहीं रह जाएगी जब अहंकार विलीन होगा तो कुछ पीछे विषि जिसको कहें पीछे कुछ बचा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा क्रोध या सेक्स नहीं होते हैं होते हैं ट्रांसफॉर्म दूसरी शक्ल में भी मौजूद रहेंगे क्रोध रहें रहें। रहें क्रोधी है अगर उनकी शक्ति परिवर्तित हो तो उतने करुणा से भर सकते हैं क्योंकि शक्ति नया रूप ले लेगी शक्ति नष्ट नहीं होती नया रूप ले लेती जैसे मैंने कहा कि जो बहुत काम है बहुत सेक्सुअल है वही लोग ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि वो जो सेक्स की उनकी शक्ति है वही सम परिवर्तित होकर उनके लिए ब्रह्मचरी बन जाती है लेकिन अहंकार जब विलीन होता है तो किसी में परिणित नहीं होता क्योंकि वो केवल अज्ञान था उसके परिणति का कोई सवाल नहीं वो केवल भ्रम था जैसे अंधेरे में किसी ने रस्सी को सांप समझाओ और जब पास जाए देखे कि रस्सी सांप नहीं है और हम पूछे कि सांप का क्या हुआ तो हम कहेंगे सांप का कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सांप था ही नहीं उसका कोई परिवर्तन का सवाल नहीं है वैसे ही अहंकार आत्मा को रूप से समझने का परिणाम है वो आत्मा की भ्रांति है आत्मा का इलुजरी भ्रामक दर्शन है जिससे रस्सी में सांप दिख जाए ऐसा आत्मा में अहंकार दिख रहा है जब हम आत्मा के करीब पहुंचेंगे तो हम पाएंगे अहंकार तो नहीं है वो किसी चीज में परिणित नहीं होगा परिणत का कोई सवाल ही नहीं था वो था ही नहीं वो केवल भ्रम था और दिखाई पड़ता था अहंकार अज्ञान से शक्ति नहीं है लेकिन अज्ञान अगर हो तो शक्तियों का दुरुपयोग करवा देता है क्योंकि अज्ञान में क्या होगा अज्ञान शक्तियों का दुरुपयोग करवा सकता है तो इसमें ध्यान रखें अहंकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा ना कोई परिणति होगी अहंकार बस विलीन हो जाएगा वो उस अर्थ में शक्ति नहीं है और अंतिम तो रूप से पूछा है आत्मा को परमात्मा में विलीन होने की क्या आवश्यकता है अच्छा होता पूछा होता आत्मा को आनंद में विलीन होने की क्या आवश्यकता है अच्छा होता पूछा होता आत्मा को स्वस्थ होने की क्या आवश्यकता है अच्छा होता पूछा होता आत्मा को अंधकार के बाहर प्रकाश में जाने की क्या आवश्यकता है आत्मा को परमात्मा में विलीन होने की आवश्यकता इतनी ही है कि जीवन दुख और वेदना से तृप्त नहीं होता है किसी भी स्थिति में जीवन दुखों को स्वीकार नहीं कर पाता है और आनंद का आकांक्षी होता है परमात्मा से अलग होकर जीवन दुख है परमात्मा में होकर वह आनंद हो जाता है प्रश्न परमात्मा का नहीं प्रश्न आपके भीतर दुख से आनंद में उठने का है आपके भीतर अंधकार से आलोक में उठने का है और अगर आपको कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तो बिल्कुल दुख में निश्चिंत रह सकते हैं लेकिन कोई दुख में निश्चिंत नहीं रह सकता दुख स्वरूपता अपने से दूर हटाता है और आनंद स्वरूपता अपने प्रति खींचता है दुख हटाता है आनंद खींचता है संसार दुख है परमात्मा आनंद है परमात्मा से मिलन की आवश्यकता कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है परमात्मा से मिलन की आवश्यकता स्वरूपगत आवश्यकता है इसलिए दुनिया में यह हो सकता है कोई परमात्मा को इनकार करता हो लेकिन आनंद को कोई इंकार नहीं करेगा इसलिए मैं ये कहना शुरू किया हूं कि जगत में कोई भी नास्तिक नहीं है नास्तिक केवल वही हो सकता है जो आनंद को अस्वीकार करता हो जगत में प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक है इस अर्थों में आस्तिक है कि प्रत्येक आनंद का प्यासा है दो तरह के आस्तिक हैं, एक सांसारिक आस्तिक एक आध्यात्मिक आस्तिक एक जिनकी आस्था संसार में है कि इसके द्वारा आनंद मिलेगा एक जिनकी आस्था इस बात में है कि आध्यात्मिक जीवन के विकास से आनंद मिलेगा जिनको आप नास्तिक कहते हैं वे संसार के प्रति आस्तिक है पर तो उनकी तलाश भी आनंद की है वे भी आनंद को खोज रहे हैं और आज नहीं कल उन्हें जब दिखाई पड़ेगा कि संसार में कोई आनंद नहीं है तो सिवाय परमात्मा के प्रति उत्सुक होने का कोई रास्ता नहीं रह जाए आपकी खोज आनंद की है परमात्मा की खोज किसी की भी नहीं है आपकी खोज आनंद की है आनंद को ही हम परमात्मा कहते हैं पूर्ण आनंद की स्थिति को हम परमात्मा कहते हैं आप जिस घड़ी पूर्ण आनंद की स्थिति में होंगे उस घड़ी परमात्मा है यानी मतलब यह कि जिस घड़ी आपकी कोई आवश्यकता शेष न रह जाएगी उस घड़ी आप परमात्मा हैं। पूर्ण आनंद का मतलब जब कोई आवश्यकता शेष नहीं है अगर कोई शेष है तो दुख शेष रहेगा जब आपकी कोई आवश्यकता शेष नहीं है तब आप पूर्ण आनंद में और तभी आप परमात्मा में है पूछा है कि परमात्मा में होने की आवश्यकता क्या है इसको मैं ऐसा है आवश्यकताएं हैं इसलिए परमात्मा में होने की आवश्यकता है जिस दिन कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी उस दिन परमात्मा में होने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी आप परमात्मा हो जाएंगे हर आदमी आवश्यकताओं से मुक्त होना चाहता है तो ग्रह की स्वतंत्रता की घड़ी चाहता है जहां कोई आवश्यकता का बंधन ना हो जहां वो अखंड हो, हो और पूर्ण हो और उसके पार पाने को कुछ शेष न रह जाए कुछ हटाने को छोड़ने को शेष न रह जाए वैसी अखंड और पूर्ण स्थिति परमात्मा है परमात्मा से मतलब नहीं है कि कहीं कोई ऊपर बैठे हुए सज्जन और उनके आपको दर्शन होंगे कृपा करेंगे और आप उनके चरणों में बैठेंगे और जाके वहां स्वर्ग में मजे करेंगे ऐसा कोई परमात्मा कहीं नहीं है अगर ऐसी परमात्मा की तलाश में हो तो भ्रम में है ऐसा परमात्मा कभी नहीं मिलेगा आज तक किसी को नहीं मिला है परमात्मा चित्त की अंतिम आनंद की अवस्था है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है अनुभूति है परमात्मा का साक्षात नहीं होता साक्षात इस अर्थों में नहीं होता कि एनकाउंटर हो जाए कि आप गए मुठभेड़ोगे उनसे वो आपके सामने खड़े हैं और आप उनको देख रहे हैं निहार रहे हैं ये सब कल्पनाएं हैं जो आप निहार रहे हैं सारी कल्पनाएं चित्त छोड़ देता सारे विचार छोड़ देता है तब वो अचानक उसे उद्घाटन होता है कि सारे विश्व अखंड का इस पूरे जगत का ब्रह्मांड का वो एक जीवित हिस्सा मात्र है उसका स्पंदन सारे जगत के स्पंदन से एक हो जाता है उसकी से सारे जगत से एक हो जाती है उसके प्राण इस सारे जगत के साथ आंदोलित होने लगते हैं उनमें कोई भेद कोई सीमा नहीं रह जाती उस घड़ी वो जानता है हम ब्रह्माष्टमी उस घड़ी वो जानता है जिसे मैंने मैं करके जाना था वो तो सारे ब्रह्मांड का अनिवार्य हिस्सा है मैं ब्रह्मांड हूं उस अनुभूति को हम परमात्मा कहते हैं ही आपके प्रश्न पूरे हुए उसके बाद थोड़े समय के लिए जो लोग उस सुख हैं दो चाह अकेले में मिलने को वो अकेले में मिल रहे उन्हें कुछ अकेले में पूछना हो अकेले में पूछ ले